रिकॉर्डिंग mm -hmm. कन्नड़ा श्री राधा मगन मोहनदेव जो जय। श्री गौर हरी प्रेम पत्तनम ग्रंथ की जय yeah. श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो राधा रमन हरि गोविंद जय जय yeah. राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय शिलाम हरि गोविंद जय जय शिला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो हरि जय राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय श्री रम हरि गोविंद जय जय श्री हरि गोविंद जयवृंदावंद जय जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमय ओ जयति पराशत सूनु सत्यवती हृदय नंद यमलग ममृत जगत्तिसर्गक्ष प्रेरणाया प्रवर् तस्य हरे पद कमल वंदे श्री चैतन्यदेव तो सुंदर ृदय स्फुनंदना जयता उत्पन्न मो मते मसर्वस्व भूज श्री राधाम दिव्यकृंदारण्यकत्रुमाध श्रीमदरत्मदराधा श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीस्तुन नारायण नमस्कृत नरम जईव नरोम दीवी सरस्वती व्या तथो जय नारायण नारायणा ना नमः दिव्य सरस्वती नमः नमः सरस्वत व्यासा नमः नम कृष्णा वेदसे ब्राह्मणेमस्मत धर्म बक्षे सनातना कलपत कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्री सनातन प्रभो कृणाबुराशे यावलोको हे भट्ट सुमते रघुनाथ दास दया तुलसी यत्र यत्र पद्म यत्रो हरि की पद्मी प्रेम ग्रंथ रशिज्यन रशिज्यन ही जिसके को जानते हैं ऐसा यह अद्भुत संदेश प्रदान करने वाला में तो कोई समझेगा कि ये क्या उल्टी बात कर रहे हैं उल्टी, उल्टी बात कर रहे हैं धर्म याधर्म है आधार धर्म तो में क्या मैसेज देना चाहते हैं जो रस जल है वे श्री इस प्रेम प्रेम पतन के वास्तविक अर्थ को जो रसिक जन है जो साधक जन हैं वे इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझते और इसको पसंद करेंगे दूसरे लोग इसके यथाश्वत अर्थ को सुन करके कहीं भ्रमित होंगे परंतु यथाश्वत अर्थ को नहीं समझना चाहिए इसके भीजण जो छिपा हुआ मूल तात्पर्य है उसको ही मूलता समझना चाहिए कोई यहाँ पर अधर्म का को प्रमोट कर रहे हो ऐसा नहीं है कि अधर्म को बढ़ाने के लिए ये ऐसी बात कर रहे हैं तत्वतः तो रस की रीति ही इतनी गुड़ है कि जहां रस उत्पन्न होता है वहां पर अपने आप ही धर्म की जो जड़ता है वह दूर हो जाए थी जैसे जो अग्नि को ताप रहा है उसका शीतम भयम और जड़ ये तीनों दूर हो जाते हैं तो यथोपश्चिम मानस्य भगवंतन विभावसन शीतम भयन तमो पेटी साधु संसता तथा जैसे अग्नि को तापने वाले व्यक्ति का शीत भय और तम माने अंधकार अग्नि के पास में बैठने वाले व्यक्ति का अपने आप दूर हो जाएगा शीत का तात्पर्य है जलता कर्म की जलता भय का तात्पर्य है संसार भय और जो शीत भय और अंधकार अंधकार का तात्पर्य अज्ञान तीनों वस्तुएं जैसे अग्नि के पास में बैठने वाले की अपने आप दूर हो जाती है इसी प्रकार श्री साधुओं की सेवा करने पर शीतम का तात्पर्य है जड़ता मैंने कर्म का एकदम बंधन वो कर्म के बंधन में बच करके चलना वो अपने आप दूर हो जाएगा भय दूर हो जाएगा और भय के साथ साथ अज्ञान या अंधकार वो भी दूर हो जाएगा तो तत्वतः यहां पर जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है वो वर्णन किया जा रहा है मूलतः के भगवत भक्ति करने पर कृष्ण चरणों की सेवा ही लक्ष्य है और सेवा करने में यदि जड़ता आती है कुछ नियम ज्यादा आ जाते हैं तो ज्यादा नियम आने पर फिर सेवा कहीं कही बाधित हो जाएगी तो रस की रीति ऐसी है उसमें सेवा का लक्ष्य है उसमें नियम जो बना दिए है वो नियम का लक्ष्य नहीं है नियमों को सेवा के लिए प्रकरण छोड़ देते हैं यही इस पूरे प्रकरण में दिखाया गया है तत्वता यहां पर ये कहने का तात्तव्य तो नहीं है कहीं यथाश्रुत अर्थ में जैसा वर्णन किया गया उसको कोई ये समझ ले कि ये तो अधर्म को प्रमोट कर रहे हैं अधर्म का आपको बढ़ावा दे रहे हैं ऐसा नहीं है तत्व तो अधर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है यहां पर जो दिया गया है वो बढ़ावा दिया गया है सेवा सो। तो एक बात गांठ बांट करके रख लेनी है कि इस प्रेम नगर में मुख्य जो वस्तु है वो मुख्य वस्तु है कृष्ण सेवा कृष्ण राति ये मुख्य वस्तु है कृष्ण रति को बढ़ाते हुए फिर जितने भी नियम हैं उन सारे नियमों को कहीं भी कहीं त्यागा जा सकता है कहीं उनको छोड़ा जा सकता है कहीं उनको आधे अधूरे ग्रहण किया जा सकता है सेवा बनती है तो, और सेवा नहीं है तो फिर वे लोग भी धर्म का पूरी तरह से पालन करेंगे एक बात हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि जहां प्रेम नगर का वर्णन किया गया वो नगर है कहाँ पर और जो चाह दीवारी है वो कौन सी है श्रुति स्मृति पुराण इतिहास तो ये नहीं है कि शास्त्र का उल्लंघन कर रहा हो कोई भक्त मार्ग वेद का उल्लंघन करने वाला हो वेद भक्त मार्ग शास्त्र का उल्लंघन करने वाला है ऐसा नहीं है वो भी शास्त्र की मर्यादा के भीतर है शास्त्र का सबसे बड़ा लक्ष्य है वो क्या कृष्ण की सेवा कर कृष्ण प्रेम यही सारी शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष है जब इस निष्कर्ष को प्राप्त करने में कहीं भी किसी तरह की शिथिलता आती है तो उसको यहाँ पर बदल दिया गया कि कृष्ण सेवा के लिए श्री रस महाराज जी ने ये कहा कि कृष्ण सेवा के लिए जो कर्म की जड़ता है उसका त्याग कर दो सेवा करो मुख्य लक्ष्य सेवा है। कर्म के नियमों का पालन करना ये ये आ, पूरे प्रसंग का ये एक सार है कृष्ण सेवा लक्ष्य है शास्त्रों का भी तात्पर्य कृष्ण सेवा में और है और कृष्ण सेवा के लिए यदि नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है नियमों में ढिलाई की जा सकती है ढिलाई नहीं उल्लंघन किया जा सकता है उल्लंघन ही नहीं कहीं नियमों को फलता भी फलटा भी जा सकता है तो बदल दो सेवा करो ये लक्ष्य देख मेरी बात कहीं मैं निवेदन कर पाया होगा कि ये श्री वृंदावन की जो रहनी है उस रहनी का मुख्य आधार है। तो यह है है कि कृष्ण को सुख मिले कृष्ण को सेवा कृष्ण की सेवा हम पर बनती जाए ये मुख्य लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियम को शिथिल किया जा सकता है नियम को कहीं छोड़ा जा सकता है कभी कभी नियम को उल्टा भी जा सकता है सब मंजूर है कृष्ण सेवा में रही है और कृष्ण प्रेम सेवा बढ़ रही है अब गोपिका न उनकी स्थिति को ही देखें, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पातिवृत्ति धर्म का पालन करना यह तो मुख्य लक्ष्य है सेवा के लिए पार्थिवृत्ति का त्याग कर देती एक पत्नी वृत्ति इस धर्म का कहीं मैंने पार्थिवृत्ति धर्म पतिवृता धर्म उस पथिव्रता धर्म का भी पालन करके वे कृष्ण को अपनाती क्यों बोली यदि वा के द्वारा यदि कहीं जो वाद्य आती है बाधाएं आती है तो बाधाओं के द्वारा यदि प्रीति अत्यंत तो बढ़ती है तो श्री लीला शक्ति ने इन गोपियों में भाव ही इसलिए उत्पन्न किया कि इनकी तीव्रता बढ़े कृष्ण के प्रेम बढ़े इसलिए पाचन वृत्ति का उल्लंघन करती हैं कोई अपने मन की कोई कमजोरी के कारण पाचन वृत्ति का त्याग करते हैं क्या न कभी नहीं धर्म में तो उनकी पूरी निष्ठा है वेद में पूरी निष्ठा है इस मनोविज्ञान को अपना करके लीला शक्ति ने इन गोपता ग्रहों के हृदय में पर उत्पन्न किया और उस पर भाव में ये गोपिताग्रह धर्म लोक की मर्यादा लोक और वेद दोनों की मर्यादाओं का त्याग कर देती है तो तत्वतः जो नीच निर्देशक तत्व है वो नीत निर्देशक तत्व को अपनाना चाहिए वो नीत निर्देशक तत्व यही है कि इन गोप में श्री कृष्ण की हम कैसे सेवा करें, यही इस प्रेम नगर का मुख्य सिद्धांत है और यहां पर जो कुछ सेवा के लिए आया है ऐसे बिना सर वाले व्यक्ति को तो प्रवेश मिलेगा और जो अभिमान लेकर के आया है उसको यहां पर प्रवेश नहीं है इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर बिना सुर वालों का प्रवेश है पहले सिर काट करके आओ सिर पैदा करो और फिर इस नगर में प्रवेश करो सिर काट करके आओ इसका तात्पर्य है अभिमान का त्याग करके आओ स्वार्थ का त्याग करके आओ स्वार्थ अभिमान यही है सिर इनको काट करके आओ यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, ही उतारे भूई धरे तो पैठे घर मान तो ये जो प्रेम का घर है ये खाला का घर नहीं है यहाँ पर सिर काट करके पृथ्वी के ऊपर रखे माने अभिमान त्याग करना स्वार्थ त्याग करना यही सिर काटने का मतलब है और धारण करना में प्रकार से किसी भी तरह से कृष्ण की सेवा करना यह लक्ष्य इसलिए कोई गलत मैसेज दिया जा रहा है कोई गलत संदेश दिया जा रहा है ऐसा नहीं है कि अधर्म का संदेश दिया जा रहा है यहां पर जो लक्ष्य है वो लक्ष्य इस बात को पहचानना पड़ेगा कि जो लक्ष्य है प्रेम पत्तन का वो कृष्ण सेवा है अब इसी के लिए एक दृष्टार्पति के अधर्म ही जहां धर्म है जय प्रसंग चल रहा है वहां यहाँ का एक नीति निर्देश हुआ के सेवा के लिए ही धर्म धर्म ही बन जाता है धर्म है कृष्ण सेवा अधर्म है सेवा में यदि बाधा होती है तो उसका त्याग कर दिया जाए या कृष्ण सेवा को यदि कोई बढ़ाता है प्रमोट करता है बूस्ट करता है उसको प्रोत्साहन देता है तो प्रोत्साहन देने के लिए अधर्म को भी स्वीकार किया जाएगा एकदम स्पष्ट यदि तथा कथित यदि सो पर कोई अधर्म है तथा कथित अधर्म है और उस अधर्म के द्वारा भी कृष्ण सेवा की तीव्रता बढ़ रही है तो उस तीव्रता को बढ़ाने के लिए अधर्म को भी उस तथाकथित अधर्म को भी स्वीकार किया जाएगा और वो भी धर्म बन जाएगा तो पर चालीस नीज है आपकी पावत तो यदि अम्बुजाक्ष गोपी कृष्ण से कह रही है हे श्यामचंद्र हे कमलरी के नेतृत्व तब पाद तलम अस्पाक्षमों हमने तेरे चरणों को जब से छुआ है तेरे चरण कैसे हैं उनके लिए विशेषण है रमाया तत्क्षण जो रमा माने लक्ष्मी को भी तत्क्षण माने क्षण माने आनंद लक्ष्मी को भी जो आनंद प्रदान करने वाली है ऐसे तेरे चरणों को हमने जब से छुआ है तू कैसा है क्वचित अरण्य जन प्रियो माने वृंदावन के निवासी उनका परम क्यारा है ऐसे तेरे चरणों को हमने जब से छुआ छुआ है।, है उस समय से तत्प्रति उस समय से नान्य समक्ष मंगल सातुम त्वरमता है हाँ तो बाब जा बस आगे। आगे। तो नान्य, नान्य समक्ष मंगल हम किसी दूसरे के सामने हे अंग हे प्यारे त्वरभिरमता तेरे साथ में अभ्रमण करने के बाद में तेरे साथ में पूरी तरह से मिलन प्राप्त करने अधर्म हो गई तू है उपपति उपति के साथ में भाव से हमने तेरे साथ में जब से मिलन प्राप्त किया तो अधर्म हो गया परंतु कृष्ण सेवा के लिए उस पर भाव को भी यहाँ पर धर्म मान दिया गया तो ये वृंदावन की एक महिमा है कि इस वृंदावन ने अधर्म हो जाता है धर्म गोपी कह रही है कि हमने अधर्म किया धनके की चोट कह रही है कि जब से हमने तेरे चरणों को छुआ और छुआ ही नहीं बल्कि तोया अभिरमिता तेरे द्वारा हम आलिंगित होकर के अभिरमण करती हुई जब से हम विराजमान हुई है तब से पक पार हम क्या अन्य समक्षम पारियामह किसी दूसरे के सामने उपस्थित हो सकने में समझ होती है, नहीं होती नहीं तेरे मिलन को प्राप्त करके कहा अपने सुख की अभिलाषा रहेगी हमारे हृदय में कोई भी अभिलाषा नहीं है तुझे सुख देने में हमको जो सुख की प्राप्ति हुई उस सुख की तुलना में फिर अपने सुख के लिए किसी दूसरे के मिलन को प्राप्त करना दूसरे के साथ मिलन को प्राप्त करना ये हम कैसे कर हैं? तो पर एकदम स्पष्ट रूप से हो रहा वो भी हमने तेरे चरणों को छुआ तू प्रिय है, असियों का परम प्यारा है हमने तेरे चरणों को छुआ और तो छुआ ही नहीं बल्कि सोया अभिर तेरे द्वारा हमारा भी हुआ मिलन भी प्राप्त हुआ तब से क्या हम किसी दूसरे के सामने खड़ा होना भी पसंद करेंगे तो कभी नहीं करेंगे तो धर्म किसी उपपति श्री श्याम सुंदर श्याम सुंदर उपत्ति है वो विवाह संबंध अभी है नहीं परंतु उपपति के साथ में अभिर करना वह हो गया धर्म और अपने पति के सामने उपस्थित होना यह था अधर्म यहां पर हो गया अधर्म उल्टी बात है धर्म हो गया अधर्म और अधर्म हो गया धर्म कृष्ण के सामने उपस्थित होना हो गया अधर्म होते हुए परम्परी वस्तु और पति के सामने उपस्थित होना यह धर्म और अधिकार होने पर भी यह हो गया अधर्म कितना सुंदर दृष्टान श्रीम धर्म ने कि अधर्म ये अधर्म अधर्म ही धर्म इसी तरह से जो गोपियां द्वारा भी कहती हैं किस्त्र कल्पना चले त्रिलोक्योकोक्ष विभ्रंग हे अंग अंग माने हे हृदय ये संबोधन है हे अंग अरे मेरे हृदय तू तो मेरा हृदय हे अंग स्त्री अंगते ऐसी कौन सी स्त्री होगी का स्त्री ऐसी कौन सी स्त्री होगी हे अंग हे हृदय कल पद आयत उनसे युक्त तेरे वचनों को सुनकर के संभोहिता तो कल पद आयत मुछितेनो कल पदों से माने सुंदर शब्दों का जिसमें प्रयोग किया गया है उन सुंदर शब्दों से मूर्चित होकर के विमोहित होकर के ऐसी कौन सी स्त्री होगी सम्मोहित होकर के जो चलित चरित्र का त्याग न कर दे जो जो है देवृत्त जो धर्म है उस पात्रवृत्ति धर्म का कौन त्याग नहीं करेगी जो स्त्री ये कहती है कि मैं पात्रवृत्ति का त्याग नहीं करूंगी हम तो ये कहेंगे कि वो स्त्री ही नहीं सनातन जी ने व्याख्या की कास्त्री माने जैसे व्यवहार में देखने में आता है एक होता है पुरुष एक होता है काम पुरुष किसी का नहीं। ऐसे एक होती है स्त्री और एक होती है का स्त्री तो वो उसको स्त्री नहीं माना जाएगा जैसे उसमें स्त्री पता ही नहीं जो तेरे रूप का दर्शन करके मोहित नहीं हो तो कास्त्री वो कास्त्री माने निन्ननीय स्त्री है उसमें स्त्रीपना है ही नहीं जो कि तेरे रूप का दर्शन करके मोहित नहीं हो तो कास्त्री ऐसी कौन सी स्त्री होगी अथवा वो कास्त्री ही कहलाएगी जो तर पदार मान सुंदर शब्दों से युक्त तेरे वचनों को सुनकर के सम्मोहित होकर के आर्य चरितान न चले आर्य चरित्र का त्याग न कर दे। देखो हो गया अदन चरित्र काग न कर आधार ही हो गया। चले त्रिलोक के में त्रिलोको ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो तेरे शरीर के रूप का दर्शन करके जो कि त्रिलोक के सौभगम त्रिलोकी का परम सौंदर्य है जहां में ऐसा सौंदर्य कहीं है ही नहीं ऐसे त्रिलोकी के परम सौंदर्य तेरे रूप का दर्शन करके जब मृग हाथ गो द्विज मृग्रन गो द्विज मृग ये भी जब विमोहित हो जाए मोहित हो जाए पक्षी मोहित हो जाए तुर्म माने वृक्ष मोहित हो जाए और मृग मोहित हो जाए मेरी माने पृथ्वी उस पर जो गमन करे उसका नाम मृग ख माने आकाश उसमें जो गमन करे उसका नाम खग मृग तो कौन ऐसा मृग होगा पृथ्वी पर गमन करने वाला पुनकार जब रोमांच धारण कर लेते हैं तो हमको एक गांव में रहने वाली तेरी समवय का साथ साथ बाल का बाल्यकाल से तेरे साथ में खेलने वाली हमको तो तेरी सखी हैं हम यदि मोहित हो जाएं इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है तो यहां पर जो आर्य चरित्र का त्याग करना वह इस ब्रिज में धर्म हो गया लक्ष्य वही है कि कृष्ण सेवा यहां का नीच निर्देशक तत्व है जैसे संविधान में कई नीत निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया के कि जैसे भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक नीति निर्देशक तत्व है समता के लिंग के आधार पर धर्म के आधार पर कहीं यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा जैसे नीति निर्देशक तत्व जैसे बनाया गया समता का सिद्धांत स्वतंत्रता का सिद्धांत जीवन को हम पालन करेंगे इसका हमें अधिकार मिले ये नीत निर्देशक तत्वों में उनको मूल अधिकार कहीं जैसे प्रदान किए गए तो ये कुछ नीत निर्देशक तत्व प्रत्येक सिद्धांत के होते हैं अमेरिका का जो संविधान है वो प्रजा के लिए प्रजा का प्रजा के द्वारा जो है उसको हम आ, वो उसके संविधान का आधारभूत है कि स्टेट फॉर मेन, स्टेट ऑफ मेन, स्टेट बाय मेन। तो ये जो है तो ये जैसे नीच निर्देशक तत्व तो होते हैं ऐसे ही इस वृंदावन का नीचे निर्देशक तत्व तो है कृष्ण सेवा कृष्ण सेवा करोगे उसके लिए सब कुछ त्याग करना पड़ेगा ये यहाँ के रहने की रीति है और तभी वृंदावन का रहना सफल हो सकेगा तो यहां पर आर्य चरितान चरित्र प्रयोग किया आर्य चरित्र का त्याग करके हम तेरे पास में तेरे सामने उपस्थित होती है कौन सी ऐसी स्त्री है जो ऐसी नहीं होती है उसको हम कास्त्री कहेंगे उसको स्त्री ही नहीं माना जाएगा इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु ने भी यही ही सिद्धांत स्थापित किया श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम विप्रो नच नरपति अब एक दृष्टांत श्रीमद महाप्रभु के वचन का दिया वैश्यो न शूद्र नो वा वर्णी न च्रहपति नो बलस्थो यतिर्वा किंत प्रोद्य निखिलपूनामृता गोपी भर्तुदासम दास के नाम ना विप्राह्मणु तो क्षत्रिय हो गए बोले ना नर नरपति भी क्षत्रिय भी नहीं हूं बोले क्षत्रिय नहीं हो तो भैश्य हो गए नाप वैश्य मैं वैश्य भी नहीं हूं तो बचा हुआ है शुद्ध शुद्ध हो गए बोले ना नाप शुद्र मैं शुद्ध नहीं हूं क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र ये देह के धर्म है आत्मा ना ब्राह्मण है क्षत्रिय न वैश्य आत्मा कौन है आत्मा तो श्री की दास है जीव तो मदन मोहन का अंश है मदन मोहन का नृत्य उनकी एक शक्ति जो जीव शक्ति है तटस्था शक्ति उस तटस्था शक्ति की वृत्ति के रूप में हम श्री मदनमोहन के नित्य दा सके वृत्ति के रूप में हम सब अलग अलग अलग एक दूसरा नहीं हो सकता है माने यदि बामदेव का मोक्ष होगा तो जरूरी नहीं कि देवदत्त का भी मोक्ष हो देवदत्त बंधन में पाला रह सकता है और बामदेव का मोक्ष हो सकता है और बामदेव की मुक्ति होने पर देवदत्त की मुक्ति हो जाए यह भी जरूरी नहीं और देवदत्त के बधे होने पर बामदत्त की मुक्ति नहीं हो सकती है ऐसा भी नहीं श्री बामदेव जी की मुक्ति हो सकती है इसके वृत्ति में हम सब अलग है परंतु तटस्था शक्ति में हम सभी एक तटस्था शक्ति के ही अनेक अनेक अंश हो करके कुछ अंश मुझमें आया कुछ अंश इनमें आया कुछ इनमें आया कुछ इनमें आया तो वृत्ति में हम अलग अलग हैं और अलग अलग होने पर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा प्रत्येक अपनी नाप रो स्वयं करनी है अपनी नाप को स्वयं चलाना जो जैसा करेगा वैसा उसको पाएगा तो वृत्ति में अलग अलग होने के कारण हम अलग अलग कार्य करेंगे परंतु सिद्धांत में जीव शक्ति के रूप में हम सब एक होकर के विराजमान से और शक्ति शक्ति से अभिन्द होकर के विराजमान इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि ब्रह्म ही एकमात्र है ब्रह्म के अलावा कि दूसरी चीज आई नहीं एकमात्र एकमात्र सत्य पदार्थ ब्रह्म है ये सिद्धांत की दृष्टि से वहां पर कह दिया जाएगा परंतु वृद्धि दृष्टि से जो भगवान है वो मैं कभी हो ही नहीं सकता जीव कभी हो ही नहीं सकता है और जो जीव है एक जीव है वो दूसरा कभी नहीं हो सकता जीव जीव में भी कहीं अंतर तो महाप्रभु यही कह रहे हैं कि नाम मैं ब्राह्मण क्षति वैश्विक कोई भी नहीं हूं इसका मतलब है कि तटस्था शक्ति की वृत्ति के रूप में मैं अनेक हूं मैं अलगोम तत्वत में शक्ति की वृत्ति होने के कारण महाप्रभु तो ईश्वर है परंतु जीव भाव में महाप्रभु महाप्रभु ऐसे है नहीं महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण ही है माने श्री कृष्ण में महाप्रभु को नहीं एक बार वृंदावन में व्यवहार हुआ था पहले हमने पिताजी से सुना था कि महाप्रभु की पूजा किस मंत्र से की जाती महाप्रभु के लिए कोई अलग मंत्र बताओ अलग, अलग मंत्र होना चाहिए उस समय सारे विद्वानों में तात् है महाप्रभु के अलग मंत्री भी हैं परंतु महाप्रभु की पूजा करने के लिए अलग मंत्री की जरूरत नहीं है गोपाल मंत्री के द्वारा महाप्रभु की पूजा दशाक्षर मंत्री के द्वारा या दशाक्षर मंत्री के द्वारा जैसे कृष्ण की पूजा होती है गोपाल मंत्री के द्वारा किसी प्रकार से महाप्रभु की पूजा गोपाल मंत्र से ही हो और किसी देवता की पूजा नहीं होती तो महाप्रभु की पूजा कृष्ण तो मंत्र से हो जाएगी गोपाल मंत्र से हो जाएगी अलग से मंत्र की जगह उस समय सब जगह का निर्णय शास्त्र के आधार पर पंडित सभा ने ये निर्णय महाप्रभु साक्षात कृष्ण और एक ऑल्टर के ऊपर श्रीमद महाप्रभु और श्री कृष्ण इनको स्थापित किया जा सकता है अन्य भक्ता जितने भी भक्त हैं उनको एक ऑर्डर के ऊपर एक बेदी के ऊपर नहीं किया जा सकता परंतु महाप्रभु पर एक सिंहासन के ऊपर भी महाप्रभु स्थापित किए जा सकते हैं विराजमन किए जा सकते हैं तो हमें साक्षात कुछ नहीं भक्तमान में श्री माव दास जी ने अन्य जितने भी हैं तो लेकर के आज तक जितने भी भक्त हैं उन सबों ने श्रीमत महाप्रभु का स्वरूप जो निपण किया वो कृष्ण ही निपण किया साक्षात कृष्ण तो महाप्रभु यहां पर जो कह रहे हैं वो केवल जीव भाव में स्थित होकर के कह रहे हैं महाप्रभु जीव नहीं है ये, ये क्लियर होना चाहिए महाप्रभु जब ये कह रहे हैं कि नाम बिप्रचंद गणपति वहां पर महाप्रभु कोई अपने आप को जीव कह रहे हैं उससे बात नहीं है परंतु जीव भाव में विनम्रता में महाप्रभु ये कह रहे हैं कि न मैं ब्राह्मण छक्ति भाई शिष्युत्र कोई भी नहीं हूं ये ही नहीं हूं तो नोवा वा वर्णी न चे ग्रहपति नो बनस्तो न मैं वर्णी हूं मैं ब्रह्मचारी हूं न ग्रहपति मैं ग्रस्त हूं नो बनस्ता न मैं वनवासी हूं और यति न मैं सन्यासी आश्रम भी ले लिए और वर्ण भी लेंगे पहले चार वर्ण लिए फिर चारों आश्रम ले वो फिर तुम हो क्यों क्योंकि परम आनंद श्री कृष्ण परम आनंद मय होकर विराजमान उनमें परम आनंद प्रोद्य माने परिपूर्ण रूप से आनंद की परागत जब कहीं विराजमान है तो वो श्री कृष्ण में विराजमान है अमृत अब वे अमृत के समुद्र हैं ऐसे गोपी भरतु श्री गोपियों के प्यारे श्री श्याम सुंदर के पद कमलियों और दास दास दासहा गोपी के प्यारे गोपी माने श्री राधारणी गोपी माने राधानी गो मने इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर के माधुर्य का पान करने वाली इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर को अपने माधुर्य का पान कराने वाली वाणी के द्वारा के माधुर्य का जो पान किया है उसे दूसरों को अपनी वाणी के द्वारा पान कराने वाली संपूर्ण पृथ्वी को अपने माधुर्य के द्वारा पालन करने वाली उनका नाम है गोपी गो माने पृथ्वी गो माने वाणी गो माने वेद गो माने इंद्र इनके द्वारा जो कृष्ण का पालन करें या पालित उसका नाम गोपी और ऐसी कौन है सारी इंद्रियों के द्वारा अपने आप का पोषण करने वाली कोई है तो श्री निकुंजेश्वर श्री, श्री राधारण तो गोपी भक्त हूं गोपियों के गोपी माने श्री राधिका उनके भक्त हूँ उनके परम प्यारे श्री श्याम सुंदर उनके दास दास दास मैं राधिका की दासियों की दासियों की दासी हूं मैं कौन हूं निज अभिमान जीव स्वरूप नित्य कृष्ण दास इस अभिमान तो कर ब्राह्मण नहीं हूँ ब्राह्मण प्रधान मानूंगा मैं तो कृष्ण की सेवा करूंगा मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध कोई नहीं हूं जो वर्णाश्रम धर्म है उनकी पोतली बात करके अलग रख दी कई अलमारी के ऊपर पाख में पटक दी और द्वित स्वरूप क्या धारण किया है धारण किया है कि मैं कृष्ण सेवा मात्र करूंगा तो अधर्म धर्म का त्याग करना ये एक अधर्म है परंतु तो उस अधर्म वो हो गया धर्म कृष्ण सेवा के लिए महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं की बात तो सम्मान जब महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा के लिए सारे धर्म का त्याग करो तो ये वृंदावन का प्रेम पतन का एक धर्म हो गया यहां कृष्ण सेवा लक्ष्य है धर्म लक्ष्य नहीं है धर्म जहां तक कृष्ण सेवा में सहायक होकर के विराजमान है वहां धर्म का पालन किया जाएगा जहां धर्म के कारण कृष्ण सेवा में बाधा पड़ती है या शिथिलता आती है ऐसे धर्म को उठा करके रख दिया जाए ये कहने का था महाप्रभु दास रथ धन त्याग लक्षण दास में ये सारे वचन कह रहे हैं तुम्हारा सुने, ना हम ना मैं नाह्मण हूं ना नरपति माने क्षत्रिय वैश्य माने वैश्य विश्व कहते हैं धन व्यापार करते हुए धन को कमाना उसका नाम है विश्व जो उससे आजीपा चला उसका नाम वैश्य शुद्ध माने जो सेवा धर्म को करते हुए बिराजमान वर्णी माने ब्रह्मचारी ग्रहपति माने ग्रहस्थी बालप्रस्थ माने और यति माने सन्यासी मैं इन कोई भी नहीं हूं माने आश्रम और वर्णों से परे हूं किंतु प्रोजेक्ट माने उठे हुए निखिल परमानंद संपूर्ण जो आनंद उसके पूर्ण अवधेय पूर्ण समुद्र श्री आनंद की पूर्ण समुद्र श्री श्याम सुंदर जो गोपी भट्ट हो गोपी मानी श्री राधिका की के प्यारे उनके पद कमलियों हो चरण कमलों के दासों के दासों का अनुदास हो क्यों दास क्यों बनते हो बोली दास बनने में जितना हमारा साधन उतना हमने प्रेम आएगा जितना प्रेम है उतना कृष्ण तो दास तो के माधुर्य का आस्वादन होगा परंतु यदि की पूरी गुरु परंपरा ने जो कुछ भी अनुभव किया है वो हमको सहज में ही प्राप्त हो जाएगा तो हमारा साधन कितना सा हम कितनी सी माला करते हैं कितना सा साधन करते हैं और गुरुजनों ने कितना साधन किया वो सारे का सारा साधन का फल उनकी कृपा से हमको सहज ही प्राप्त हो जाएगा जैसे राजकुमार को राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है वह तो अपने आप ही उस गद्दी पर बैठ जाता है इसी प्रकार श्री गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करके यदि विराजमान होंगे तो गुरुदेव का सारा का सारा अनुभव हमको सहज ही अपने आप प्राप्त हो जाएगा तो राधा इसलिए हम अनवत दास बोलना चाहते हैं दासान दास बनना चाहते हैं। दास बनने में हमारा जितना साधन जितनी हमारी उपलब्धि उसका भोग होगा परंतु दास होने में कृपा के बल पर गुरुदेव गुरु परंपरा में जो कुछ भी अनुभव किया है उनके अनुभव अपने आप मिल जाएंगे और श्री गुरुदेव कहते नहीं हैं, परंतु वो जब ओक लगाकर के उस रस का ढकल ढकर पान कर रहे हैं तो हु उनको लगता है और लगने पर उनकी ओठों से एक आध नीचे टपक पड़ती हैं, उनमें ही ये चेत लग जाते हैं और इनका पेट भी इतना ही उतने में भर जाता है, इतने नहीं हम कष्ट हो जाते हैं पेट भी भर जाता है, तो जब हमारा पेट भी तो, तो ये दासन दास बनने में ये एक बहुत बड़ा लाभ है परिपूर्ण रूप से तृप्ति की प्राप्ति दासानास बनने में प्राप्त तो होती है तो यहां पर श्री महाप्रभु तो दास दासान दासा। एक बात और दास भक्ति ये सारी भक्तियों में सहज रूप से प्राप्त है दास भक्ति का एक क्रम है कि श्री कृष्ण प्रेमे ऐसी अद्भुत स्वभाव गुरु सम दास कोई भी हो किसी भाव का हो जब तक अपने हाथ से सेवा नहीं करेगा तब तक संतुष्टि नहीं मिलता है, प्रेमी यशोदा जी अपने हाथ से सेवा करेंगी। अपने हाथ से कन्हैया के पैर दबाएंगे। दबाए तू थक गया होगा, तू सो जा। मैं मैं तेरे पैर दबाता हूँ तेरे, तेरे, तेरे, तेरे कंधे के ऊपर चढ़ करके अपने घेटों से तुझे अमीर दबाता श्री कृष्ण खड़ा हो गया मेरे पीठ के ऊपर और सखा अन्न से कन्या के पीठ के ऊपर खड़ा होकर के कन्या को दबा तो ये सेवा है वो सेवा सुख समझ के विराजमान है दास में तो सेवा है ही है सखा माता पिता और प्रिया सब में सेवा का भाव निरंतर निरंतर विराजमान है दास दासा दास इसी प्रकार श्री गोस्वामी श्रीवंश श्री महानुभावी जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों ने भी ये वचन कही है इस बात को लेकर ले के पंक्ति को लेकर के बच्चन मिला हो गया तत्व के मुख से सुना कि जो श्री राधिका महिमा में अपूर्ण रूप से जो गायन किया गया परम स्नेह होने के कारण स्नेह होने के कारण वो जो कृति कृति थी, उस को श्री प्रभुधान सरस्वती पाद में कृपा करके श्री हरिवंश महाप्रभु जी को भी तो हरिवंश जी को भी दी के स्पुत्र थे तो बहुत सारे पद जैसे भेट के पद प्राप्त होते हैं श्री हरिदास स्वामी जी के में बहुत से ऐसे पद हैं जो उनके अपने द्वारा लिखे हुए नहीं है किसी दूसरे के द्वारा लिखे हुए हैं और उन पदों में उन जो की जो की उनकी है वहां पर लिखा भी रहता है कि यह पद भेंट को है ये भेंट को पद है तो जैसे भेंट के पद है वो भेंट के रूप में कभी उन्होंने कोई दिए फिर बाद में वो ग्रंथ उनके नाम से प्रसिद्ध भेद तो कर रहे मूलतः की पूरी की पूरी भाषा और पद्धति और उपासना पद्धति वो गौरियाओं की वो स्वकीय उपासना पद्धति नहीं है वहां पर अभिशार के बहुत सारे पद हैं वहां पर अः कही आ, दूसरे जो मांग के अभिसार के दुर्लभता के जो पद हैं हम रात प्रथम सब के पद वहां पर प्राप्त है वो नृत्य दंपति भाव के ही पद नहीं है और उनमें प्रीति निरंतर निरंतर बढ़ी हुई है ये अनेक अनेक पद है स्पष्ट रूप से अभिसार के पद तो भरे पड़े जहां स्वकीय आए फिर वहां पर अभिसार नहीं होगा स्वकीय होगा वहां पर दुर्लभता नहीं होगी वहां पर विभिन्न जो लीलाएं हैं होगी अतः दान इत्यादि जो लीलाएं हैं वहां पर रसदान ही रसदान हो और साक्षात दान नहीं हो ये ऐसा नहीं है रसदान का तात्पर्य है कि कहीं लीला करने के लिए कहीं श्रीकृष्ण बन गए हों और रस का दान मांग रहे हो श्री कुंज मंदिर में रस का दान मांग रहे हो प्रिया के सामने प्रार्थना कर रहे हो तो ये उसका नाम है रसदान लीला। परंतु तो रसदान की अपेक्षा दधिदान लीला भी है जैसे दान के कौन में लीला है ऐसे और दसदान दोनों लीना है दधी दान के साथ में भी रसदान है तो वो रसदान सर्वदा हम श्री दान के कौदी आदि में देखा जा सकता है कि मांगा जा रहा है दधी परंतु तो भाव रसदान नहीं शिव प्रिया की प्रीति को ही श्री निरंतर निरंतर मान रहे हैं तो वो एक अलग प्रसंग है और निसंदेह श्री राधा सुधान वे श्री पाठ की ही उसी श्रेणी की कृति हैं जैसे उन्होंने श्री वृंदावन शोता इसी प्रकार श्री सुधानिधि में श्री किशोर की महिमा का गायन किया पांच तो रसिक सब एक है और श्री वृंदावन के रसों में तो अत्यंत तो अत्यंत पीति रही मेरे घर की तो ये रही तो तो हमारे यहाँ पर तो श्री राधा छह महीने हमारे घर में राजी, पुरानी है। श्री समय से पधारे उस नया मंदिर जो वो तैयार नहीं हुआ था अभी उसमें काम चल रहा था और राधा जी का गाड़ा आ गया था उस समय हमारे बड़े पूर्वजी है उन्होंने कहा नहीं, नहीं अब गुसाइयों में आपस में झगड़ा होने लगा कोई कह रहा है कि मेरे घर में रहेंगे इसके नहीं, नहीं। लिए <laughs> जब तक मंदिर नहीं बनता है ठाकुर जी के राजभवन में देर हो रही है ठीक है ठाकुर जी मेरे घर रहेंगे। पर रहेंगे ठाकुर जी वहां पर फिर आजिये हमारे पुराने हुए वहां फिर आजिए और श्री राधा की विराजमान हुए और अत्यंत अत्यंत स्नेह श्री गोवर्धन भट्ट ग्रंथावली में अभी अभी में का जहां पाठ किया था उसमें श्री श्री दया हित जी, उनके शोक, उनकी में भट्ट जी ने कृपा करके मैंने वो कई श्लोक लिखे अपने समकालीन कृष्णा चक्रवर्ती जी और श्री हित दया जी इन सबों के का उन्होंने नामोल्लेख किया है वो एक ऐतिहासिक प्रमाण है तो श्री राधा लाल उनके पे रही है हम बोलना ही है तो हम तो हम लोगों का के साथ में अत्यंत अत्यंत रहा और इस स्त्री संबंध में कहीं अलग नहीं माने गए और निज ददाती क्षति इन रूपों में उस वस्तु को कहीं न कहीं स्वीकार किया गया और इसी आधार पर ददाती प्रतिग्री इसी आधार पर यहाँ पर कह दिया गया है तो श्री राधा सुनिधिकारे भी कहते हैं कि श्री राधिका चरण दास के लिए मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूं यहाँ पर अधर्म ही धर्म है श्री भक्तों की सेवा करने के लिए अधर्म ही धर्म है इस पंक्ति को कई बार कोर्ट में पेश कर दिया गया था मुकदमा चल रहा है कंट्रोवर्शियल पंक्ति हो गई तो <laughs> और इसको कहीं <laughs> एविडेंस के रूप में पेश कर दिया कि ये तो हमारे यहाँ की प्रकृति है इस तरह से बात कह दी गई तो कईोर आद माधुरी भर धुवी राधिकांग प्रेमो लास प्रेमो लास ये प्रेमोल्लास राम प्रेमोल्लास भराधिक रसमयी तेज्यो मह्यो नमा श्री राह सोह का ये है और राहस्वह का ये कहते हैं कि महादेव नमः नमह उन महापुरुषों को प्रणाम है जो कि श्री चरणों में दास्य रखते हैं श्री चरण दास्य रखने वाले उन महापुरुषों को हमारा प्रणाम है कईोर अद्भुत माधुरी फर किशोर अद्भुत माधुरी से भरी हुई धुर अंग छवि परम श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त धुरण परम श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त जो अंग श्री राधिका की अंग है तो परम अद्भुत माधुरी और कईोर की शोभा की पराकाष्ठा को प्राप्त जिनकी अंग है गुरु तो श्री राधा रानी की जैसी ऐसी जो राधा रानी है अपूर्व शोभा से प्राप्त श्री राधिका और श्री राधिका कैसी है राधिका प्रेमोल्लास भराधिकम जो महजन सर्वाश्चर्य गति ये गति का विशेषण है एक आश्चर्यमय गति माने राधिका दासी को जिन्होंने ग्रहण किया वो राधिका दासी कैसा है कि प्रेमोल्लास भराधिकम प्रेम का उल्लास जिस गति में परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है जो श्री राधिका चरण दास की गति कईोर अद्भुत माधुरी की पराकाष्ठा से युक्त श्री राधिका उन राधिका का चरणाश्रम ग्रहण करके जो विराजमान है ऐसी जो भक्तों की गति है और जो राधिका के प्रेम के उल्लास से अत्यंत भरी हुई है ऐसी उन श्री राधिका का निर्वध जयंती ये उन राधिका का जो निरंतर निरंतर ध्यान करते हैं मैं उन लोगों को प्रणाम कर रहा हूं जो श्री राधिका जो कैशोन की अद्भुत माधुरी से युक्त हैं और श्री राधिका के प्रेम के उल्लास से जो युक्त श्री राधिका हैं उन राधिका का जो ध्यान करते हैं तक्वा कर्म भी यहां पर आ गया वो त्यक्वा कर्म भी वही अधर्म एवं अपने सारे कर्मों को त्याग करके आत्म नहीं वो भगवत धर्मे प्य हो निर्म जो स्वयं ही सारे धर्मों का त्याग करके भगवत भगवत धर्म में निर्ममा ही पूरी तरह से विराजमान है सर्वाश्चर्य कृतिम कथा और सबसे आश्चर्य में जो गति को प्राप्त हो गए हैं रसमयी गति को प्राप्त हो गए हैं ऐसे से व्यो मो नमा उन महजनों को मेरा प्रणाम है मेरा प्रणाम उन महजनों को है जो कि उन श्री राधिका का ध्यान करते हैं जो कई अद्भुत गति को धारण किए हुए हैं श्री राधिका के प्रेम उल्लास से अधिक होकर के जो विराजमान हैं और जिन्होंने राधिका प्रेम में सारी कर्म की गति और कर्म के विधान को धर्म को जिन्होंने त्याग दिया है ऐसे भगवत धर्म उनको भी त्याग करके जो विराजमान है और राधिका के चरण का आश्रय ग्रहण करके विराजमान है निर्ममा जिनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है ऐसे सर्वाश्चर्य गति कथा जो ने आश्चर्य में गति को प्राप्त कर लिया है उन तेभ्यो मह्यो नमह उन महजनों को प्रणाम में ही निरूपण किया लेखन लिखनते भूज मूल लिखन शंख कम कई बार तो ऐसा है कि वैष्णव तिलक धारण वैष्णव बड़े आग्रह के साथ में करते ही परंतु कभी कभी ऐसा है अनेक अनेक ऐसे दृष्टान्त आए जहां पर के प्रेम के आवेश में तिलक धारण करना भी भूल कई जगह तलक को संक्षिप्त कर दिया गया कि कहीं भजन करने में सेवा करने में बाधा नहीं हो रामानुज संप्रदाय में तो द्वादश तिलक है और शंख चक्र धारण करना पूरा माने जो दक्षिण में है वो तो पूरे तलक धारण करेंगे पूरी पूरी व्यवस्था थी अब श्री रामानुज के ही अंतर्गत श्री रामानंद भगवान उत्पन्न रामानंद भगवान ने जब व्यवस्था की और श्री राम जी जो है वो राम जी का आश्रय लेकर के जब एक नया संप्रदाय संप्रदायुज का ही एक ली ना रामानंद संप्रदाय रामानुज लक्ष्मीनारायण उपासक है परंतु रामान रामानंद ये सीताराम उपासक हो गए और सीताराम को ही और श्री रामानंद भगवान ने सीता राम को ही रूप में ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या के रामानंदी भाष्य में अब वहां पर प्रसाद पाने के लिए पंगत करने के लिए बैठे इसी समय गुरुदेव ने कहीं आदेश प्रदान किया कि पत्र पढ़ते ही तुरंत चले आओ। सो so, वो तो संप्रदाय के आचार्य रामन संप्रदाय के जो आचार्य थे वे बैठ के भोजन कर रहे थे तो तुरंत उठे हुए झूठन हाथ से झूठन मोहरे से गुरु के पास पहुंचे जी ने कहा हाथ मुट्ठी बधी हुई है गुरु जी ने कहा मुठ्ठी के बाद बैठी है हाथ झूठे हैं पंगत करते करते उठ तो के आए पंगत उठकर के यहाँ से झूठन आ चल आया इतनी दोस्त आप धोखे नहीं आया बोले आपने पत्रिका में लिखा हुआ था कि पत्रिका प्राप्त करते ही चले जाओ तो हाथ कैसे बोलता तब तो से वहां पर एक नियम हो गया कि रामानंदी संतगण जब पंगत करने के लिए बैठते हैं तो अंतिम पांथी मारने के लिए बैठते हैं कुक्र बैठ करके पंगत करेंगे <laughs> की मार करके करके हैं हैं पर वो वो बैठ पंगत पंगत पंगत होती है हैं, तो पर पंगत की है संत पद्धति हो जैसे जगन्नाथ जी में हाथ धोने की जरूरत नहीं है उठने में जल्दी गुरु जी के आज्ञा का वाजा आने के है? हम तो ये कई कई बार मैंने ये महापुरुषों के एक चरित्र में एक आदर्श दिया गया तो हाँ तो हाँ तो दोनों इतना तो आज्ञा का पालन करना तो ये ये केरे, ये कहने की बात तो वैसे कहने तो लिखन तो कहने का कारण ये है कि कभी कभी जो वैष्णव तलक धारण उनमें भी संकोच प्राप्त हो गया। फिर वहां पर एक नियम हो गया, तलक लगाने में बहुत समय लगता है, फिर केवल एक बिंदा लगाना चंदन का बड़ा सा बिंदा एक फटका लगाया और बीच में बिंदा लगा लिया एक बिंदी लगाने बस हो नहीं तो श्री लगाने में फिर रोड़ी अलग घोलो चंदन अलग घोलो चंदन से पहले करो में लगेगी इससे कुछन घोला दो उंगलियों में लगाया और तलक लगाया और बीच में लेकर के एक दिन लगा दिया एक दिन नीचे रख अरे कई बार महापुरुषों के प्रसंग में कई सौंध्य को मिला जैसे हम लोगों की परंपरा में भी पहले पांच जो आ, आ, माला रेखाएं उनका ही तलक था गड़ियों में पंचरेखात्मक तिलक है श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु नीचे जो अः सिंहासन है वो सिंहासन प्रती के हैं श्री अद्वैताचार्य और दो जो रेखाएं हैं वो रेखाएं है, श्रीवास और श्री लगा तो ये पंचरेखात्मक जो पंच तत्व है उन पंच तत्व के ही प्रतीक रूप में गड़ियाओं में पंचरेखात्मक तिलक था तो कभी सेवा की जल्दी में माला जो तिलक तो धारण किया केवल नीचे भाग लगाना भूल गए ऐसे ठाकुर जी हंस रहे हैं बड़ा के ऊपर बोले आइए तो उन्होंने पूछा वो प्रभु कैसे हंस रहे मुस्कुरा कैसे रहे हो तो तुम्हारी शक्ल दे करके <laughs> बोले क्यों? बोले क्यों ये तलक कैसा लगाया है तुमने तो जल्दी से झाकर तो देखा तो देखा भाग नहीं लगाया हुआ था तो उनके अभी आता ठाकुर बोले नहीं नहीं लगाओ चाहे मत लगाओ चले <laughs> तो तब से हम लोगों की परंपरा में मैंने कहीं तो मैंने केवल तलक लगा देते हैं लगा देते भाग नहीं ये कभी <laughs> लगा भी लेते हैं उसका कभी लगा दे कभी नहीं लगा दे तो इस तरह तो की जो माने तो कई जगह माने तिलक धारण करना ये तो आवश्यक है क्योंकि उसके बिना भाव नहीं भाव उत्पन्न उत्पन्न नहीं नहीं होगा होगा परंतु तिलक की किस वस्तु से तिलक लगाया जाए इसका आग्रह आग नहीं हर जगह के गोपी से तिलक होगा कि हरिचंदन से तिलक होगा कि तिलक हो वृंदावन की रस से तलक होगा जो भी उपलब्ध हो उससे उससे तलक लग लगा तो गौड़ियों में भी जो सप्तमी के तलक हैं कहीं राधा के राज रज उससे तलक लग रहा है कहीं श्री तुलसी की जो राज है उससे तलक लग रहा है कहीं गोपीचंद से तलक लग रहा है कहीं जो तिलक हैं वो रोली से लग रहे हैं कहीं अः उनसे तलक लग रहे हैं तो तिलक की जो सामग्री है उसकी भी कभी आदम नहीं और तलक के आकार भी समय समय पर एक ही परंपरा में परिवर्तित होते रहे हाँ पर मुद्रा का तलक आ गया तलक था उसकी एक नूपुर मुद्रा का प्रिया जी का नूपुर ढूंढ रहे हैं खेल खेल में प्रिया जी का नूपुर खो गया है और उनको नूपुर मिल गया श्रीलता जी आदमी हमारी सखी का नू खो गया है बाबा को तो मिलो का बोले हाँ हमको मिला है हमारे पास में एक नुपुर है प्रिया जी का एक, एक नूपुर है ना हमारे हमें दे दे ना ऐसे नहीं दूंगा धोखेबाजी बहुत है छोड़े का यदि नूपुर दिखाओगे पायल दिखाओगे दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा पायल लेकर के आओ पायल लेकर के भी आगे ये है इसका बोले ऐसे नहीं जिसका है तुम कहीं चोरा के ले आई हो जिसकी पायल है उसको लेकर के आओ तब दिखाएंगे <laughs> तो श्री किशोरी जी को लेकर के आए और किशोरी जी कह रहे हैं कि बाबा मेरे मुंह पर देने मेरी हो गई मेरे बाबा ने भेज दी हो है। है इसके जोड़े का दिखाओ बोले ये देखने। ये देखने नाक पर लगा दिया तो जैसे नाक पर छुआया वैसे नाक पर नूपुल का चिन्ह बन गया आधी नाक पर नूपुल का चिन्ह बन गया बोले अब तो संतोष हो गया सही चलन पकड़ लिए तो, तो वहां पर नू पर बदल गया आप गुरुजी के पास में आए के पास में गुरुजी बोले कैसे बदल दिया है तलाक क्यों बदल दिया मैंने नहीं बदलाटा पुराना आपने पुराने जो तलक है उसको लगा किया तो गुरुजी जो जो मिटाए जो जो तो चमके मिटने पर वो तिलक चमके नहीं धन्य धन्य भैया तेरे ऊपर किशोर जी ने कृपा के, के तू यही वहां से फिर तलक ही बदल गया उनके नुपुर मुद्रा जो है वो तो नुपुर मुद्रा हो गई कहीं जो तुलसी मुद्रा कहीं धाल कहीं तुलसी पत्र और कहीं कृपल मुद्रा ये तीन तरह की मुद्रा जो है वो होगी तलक में कहीं तो पीपल के आकार की आ, का भाग हुआ कहीं एकदम नुकीला भाग हुआ मध्वाचार्य जैसे धारण करते हैं मध् जैसे तो है कहीं जो तुलसी के पत्र उसके समान से छोटा सा तिलक तो सही तरह की जो तिलक है वे तो कहने का मतलब ये है कि तिलक प्रधान नहीं है दास्य भाव ये प्रधान है और तिलक समय समय पर कहीं परिवर्तित तो होते हुए भी रहते हैं तो वो ही कह रहे हैं जी में भी इसी का वर्णन किया गया कि लिखनते भुजमूल नखंड शंख चक्रम जो श्री राधिका चरण दासी को तो ग्रहण करते हैं परंतु तो उस दासी के आग्रह में जिन्होंने भुजमूल माने कंधे के ऊपर शंख चक्र इत्यादि का धारण नहीं भी किए तब भी कोई बात जो शंख चक्र धारण नहीं करते हैं तो चक्र में तो धारण जाएंगे, चक्र और वाले धारण किए और वाले उनको उनके ने त्याग कर दिया बोले तो तुम रानी के बेटा शिष्य हो गए हम तो ग्वाली की सेविका है अब हमारी सेवा आ, हम हमारे पास में पर कायपुर जिनके शंख चक्र धारण करा करके आए हो राज रानी के अब तो तुम रुक्मणी पर रहो और श्री रंग सिद्ध बाबा एकदम इतने व्यासुल हो गए कि की ब्रह्मे मुझसे छूट रही गुरुदेव ने कहा कि आपको तो शंख चक्र लगा करके आ गया है अब तो तू राजानी का सेवक हो गया है जा द्वारका द्वारका जाओ में गए हो बड़ी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए गुरुजी से बार बार पहले पूछते रहे गुरु तीर्थ यात्रा करे हम चार धाम करें धाम गुरु जी करे बेटा कहा रखो है वृंदावन में बैठ के भजन एक गए यहां जाऊं वहां जाऊं कार्य जरूरत नहीं है जब बार बार पूछिए तो बोले अच्छा जा सुविधा तो हो जाओ तो बड़ी शंख चक्र की महिला गोपी चंदन की बड़ी महिमा उन्होंने सुनी तो वहां पर तप्त शंख चक्र रामान्य संप्रदाय में जैसे धारण किए जाते हैं हवन करके अग्नि के ऊपर तपा करके और उनमें चंदन का तेल लगा करके और उनको छपा देती तो वो में निशान बन वहां पर आवश्यकता नहीं होती है रामायण संप्रदाय में तुलसी कंठी धारण करने की तो शरीर में पहले से ही शंख चक्र अंकित तो वो कंठी धारण करो नहीं करो कर भी सकते है नहीं नहीं कर सकते है तो वे कंठी धारण नहीं करते हैं, धारण करते हैं वहां पर श्री राम राम हैं। श्री में और माला, माला। तो खूब धारण करते उन, उन मालाओं को धारण करते तो धारण करने की फिर अनिवार्यता नहीं रहती है तो यहाँ पर कोई कह रहे हैं लिखलते कवि सेवा के आग्रह में भूल गए में श्री गोकुलनाथ जी का जो घराना है उनके यहाँ की जो पद्धति है उसमें ऐसा हुआ श्री गोकुलनाथ जी एक दिन तिलक लगा रहे थे और तिलक लगाने में जल्दी जल्दी में ठाकुर की मंगला कराने के शीघ्रता में आवेश उन्होंने केवल दो रेखाएं तो खींची और नीचे आसन लगाना भूल गए सिंहासन लगाना भूल गए अब श्री गोकुल जी हंस रहे हैं ठाकुर जी कह रहे हैं कि लालन हंस के रहे हो तो तुम्हारी शक्ल देकर हंस रहे हैं आइए तलक कैसा लगाया है अच्छा जो देखा ध्यान किया झां करके जो देखा उस तो तरह तरफ लगाया है तो आज भी उनके यहाँ पर पद्धति है गोकुलनाथ जी ने गोकुलनाथ जी की जो घराम है उसमें पद्धति है उसमें केवल दो रेखा खींची थे बस हो <laughs> के साथ नीचे से लसल दो डा खींचे <laughs> तो यही है कहीं ही नखलो, शंक कोई शंक चक्र नहीं भी धारण करे तब भी कोई बात नहीं विचित्र न और विचित्र हरिमंदिर उनको भी भारत स्थल पर जब कोई नहीं लगाए तो नहीं लगाए लसत मालका दरत कंठ पीछे पीठे नवा। गले में माला पहनी नहीं पहनी एक माला पहनी तीन माला पहनी, दो तो माला पहनी पहनी के नहीं पहनी माला वै तो होनी चाहिए एक माला ही पहनी जल्दी जल्दी में नहीं पहनी अब पंज जो हैं, उसके मैं अभी भी एक माला पहन है कोई पांच माला पहनते हैं पंचतत्व के रूप में कोई तीन माला पहनते हैं कोई दो माला दो माला कम से कम सभी वैष्णव पहनते हैं दो से कम तो होने ही चाहिए जीव ईश्वर या प्रियालाल दोनों की दो लड़को होनी चाहिए कही तीन भी होती कहीं पांच भी होती कहीं ज्यादा भी होती तो यदि लसक तुलसी मालिका तुलसी की माला दलत कंठ पीठे नवा गले में कोई धारण करे या न करे परंतु भजन विक्रमा का यह ते है गुरु के भजन के विक्रम के कारण यदि किसी ने तिलक भी धारण नहीं किया है माला भी ढंग से धारण नहीं की है कोई कोई तो ऐसे चतुर होते हैं कि तुलसी पहनिए तो वो सोने की जो उन्होंने मंगलसूत्र पहन रखा है उसमें दो माला तो मोती के दाने बिताल <laughs> <laughs> <तक है> क्या <laughs> तो, अरे ढंग माला पहनो ना तुलसी माला पहनने में का संकोच ये ये कहां का, का संकोच है कि माने उसी में गले में जो भी हार पहनने उसने दो तो मोती पहन देते हैं है, भी, भी तुलसी माला है तो तुलसी माला तो धारण तो पूरी करनी चाहिए वैष्णव पर्वत परंतु तो, गुरु के भजन के विक्रम के द्वारा जिन्होंने जिन महाबुद्धियों ने भले भजन के ऊपरी ही जो व्यवहार है उनको भी संकुचित कर दिया ऐसे कितने लोग हैं अर्थात जो पर अधर्म अधान्ग, अधर्मी धर्म हो गया देखिए शास्त्र में जो वैष्णव विधि वर्णन की गई थी उस विधि में भी कहीं करके करते हुए उसमें भी कतरभ करते हुए जो तिलक धारण नहीं कर रहे हैं या आधा तिलक धारण कर रहे हैं वे है। और गुरुदेव की कृपा भगवत आदेश से जिन्होंने पूरा तिलक धारण नहीं किया केवल कि दो डंडा धारण कर लिए जिन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से किशोरी जी की आज्ञा से जिन्होंने अपने तलक को बदल लिया, तिलक परिवर्तित करके जो विराजुद्ध ऐसे है ऐसे महान बुद्धि वाले कितने लोग हैं? इस वचन से ये सिद्ध हो रहा है कि जो व्यवहार है उस व्यवहार को भी वैष्णव व्यवहार में जो चिन्ह धारण करना अनिवार्य है उन चिन्हों को भी यदि भगवत भजन के बल पर यदि कोई कृपा के बल पर छोड़ता है तो ऐसे महापुरुष भी बंदनी है जरूरी नहीं कि तलक हो तभी हम उसकी वंदना करें बिना तलक के भी यदि किसी के हृदय में परम भाव है तो वे भी हो करके के बिराजमान है इसका मतलब ये कभी नहीं है कि भाई तलक का हम क्या करते हैं ये एक्सेप्शनल केस में दिखाया गया कि प्रीति के कारण जो ऐसा कर रहे हैं कंजर्वेटिव जो एक पद्धति है उसका भी त्याग करके जिन्होंने एक नई पद्धति को प्रारंभ किया या उस पद्धति में कहीं परिवर्तन करते हुए जो विराजमान है श्री के चरणों का का आश्रय आश्रय कर रहे हैं, श्री राधिका चरण करती विराजमान परम इसलिए कई बार ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा तिलक छापे के चक्कर में रहने पर बस पता लगे कि तिलक लगाने में तो लगता है उनको पैतालीस मिनट और भजन करके पचास मिनट है ऐसा भी नहीं होना चाहिए दो दो घंटे तक मेकअप हो रहा है तलक लग रहा है और ये लाइन टेड़ी हो गई और तो ये हरा रंग हो ये पीला रंग हो ये लाल रंग हो ये काला रंग सारे रंगों का प्रयोग करते है बड़ी कलर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के साथ में तलक तलक लगाने में तो लग रहे हैं उसमें तो लग रहा तो है दो घंटा और भजन भी कर रहे हैं मिनट ऐसे होते हैं ये, <laughs> ये तो भजन में कृष्ण सेवा में प्रवृत्ति तो होनी चाहिए तो